भारतीय दर्शन न्याय दर्शन उपमान प्रमाण उपमान भी एक प्रकार का प्रमाण तर्कशास्त्र में माना गया है यह दो मुख्य वस्तुओं के बीच में विद्यमान साधारण धर्म के आधार पर निर्भर है किसी संज्ञा शब्द का उससे बोध कराने वाले पदार्थ के साथ संबंध के ज्ञान को उपमान कहते हैं जैसे गवय नाम के पदार्थ को न जानते हुए किसी जंगली मनुष्य के द्वारा गाय के समान गवय होता है यह सुनकर वन में जाने पर जंगली पुरुष के कहे हुए वाक्य को स्मरण कर गाय के समान एक जंतु को जंगल में देखकर यही गवय नाम का जंतु है ऐसा ज्ञान किसी मनुष्य की आत्मा में उत्पन्न होता है इसी ज्ञान को उपमिति कहते हैं यहाँ गाय और गवय इन दोनों में जो सादृश्य है उसी के आधार पर यह उपमान निर्भर है गवय रूपी संज्ञा शब्द को गवय जंतु के साथ संबंध करने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वही ज्ञान उपमिति है शब्द प्रमाण पुरुष के वाक्य को शब्द अर्थात शब्द प्रमाण कहते हैं तत्व को यथार्थ देखने वाले या यथार्थ कहने वाले आप कहे जाते हैं पदों के समूह को वाक्य कहते हैं जैसे गौ को लाओ जिस शब्द में किसी संबद्ध अर्थ को प्रकाशित करने की शक्ति हो उसे पद कहते हैं इस पद से यही अर्थ समझा जाए इस प्रकार के ईश्वर के संकेत को शक्ति कहते हैं शास्त्रकारों का कहना है कि किस शब्द से कौन सा अर्थ समझना चाहिए यह संकेत ईश्वर ने ही कर दिया है वाक्यार्थ बोध के ये नियम है वाक्य के अर्थ के ज्ञान वाक्यर्थ बोझ के, के लिए वाक्य में आकांक्षा योग्यता तथा सन्निधि का होना आवश्यक है पहला आकांक्षा दूसरे पद के उच्चारण हुए बिना जब किसी एक पद का अभिप्राय समझ में न आवे तो इन पदों के परस्पर संबंध को आकांक्षा कहते हैं क्रिया पद के बिना कारक पद की आकांक्षा है अर्थात एक पद के उच्चारण को सुनकर सुनने वाले के मन में जो उसके संबंध में अधिक जानने की इच्छा अर्थात दूसरे पदों को सुनने की आकांक्षा उत्पन्न होती है उसे ही आकांक्षा कहते हैं वास्तव में यह आकांक्षा तो चेतन युक्त सुनने वाले के मन में होती है किंतु कि श्रवण के, के कारण उत्पन्न होती है इसलिए उपचार से शब्दों को आकांक्षा वाला कहा गया है जैसे देवदत्त यह सुनकर किसी के मन में देवदत्त के संबंध में अधिक जानने की एक इच्छा उत्पन्न होती है जिसकी पूर्ति पुनः दूसरे शब्द के उच्चारण के बिना नहीं हो सकती है जैसे जाता है जाता है इस पद को सुनकर वह आकांक्षा निवृत्त हो जाती है क्योंकि इन दोनों पदों से एक संबद्ध ज्ञान उत्पन्न हो जाता है इसलिए ये दोनों पद परस्पर आकांक्षा कहे जाते हैं केवल कारण पदों से ही कोई अर्थबोझ नहीं होता है जैसे पुरुष गौ हाथी इत्यादि क्योंकि इन शब्दों में आकांक्षा नहीं है दूसरा योग्यता पदों के उच्चारण से उनमें परस्पर अर्थ का बोध बोध होने की शक्ति योग्यता कही जाती है जैसे आग से भूमि सींची जाती है इन शब्दों को सुनकर इनसे उत्पन्न जो एक अर्थ होता है वह बाधित है अर्थात ठीक ठीक अर्थ ज्ञात नहीं होता क्योंकि सींचना तो जल से होता है आग से नहीं इसलिए इन शब्दों में योग्यता नहीं है और ये शब्द प्रमाण नहीं हैं। अर्थात इन शब्दों से कोई संबद्ध ज्ञान उत्पन्न नहीं होता किंतु पुस्तक लाओ ऐसा कहने से एक संबद्ध अर्थ को बोध होता है क्योंकि इन शब्दों में योग्यता है इसलिए बिना योग्यता से युक्त वाक्य से शाब्द बोझ नहीं होता